नंबर 21 मृत्यु से साक्षात भाग दो यज्ञिष्ट मृतभुजोति ब्रह्म सनातनम नायम कुरुसत्तम हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है तो फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान अमृत को उपलब्ध हो जाते हुए परलोक में परम परात्पर ब्रह्म को पाते हैं परलोक का क्या अर्थ क्या मरने के बाद आमतौर से हमें यही ख्याल कि परलोक का अर्थ मरने के बाद लेकिन जब आत्मा मरती ही नहीं तो मरने के बाद परलोक का अर्थ ठीक नहीं है परलोक इस लोक के साथ यही और अभी मौजूद है जस्ट बाई दार्नर्स परलोक कहीं मरने के बाद और नहीं है परलोक यही और अभी मौजूद है पर हमें उसका कोई पता नहीं जिसे अपना पता नहीं उसे परलोक का पता नहीं हो सकता क्योंकि परलोक में जाने का द्वार स्वयं का अस्तित्व है, स्वयं का ही होना है जिसे अपना पता है वो एक ही साथ परलोक और लोक की दहली पर बीच में खड़ा हो जाता है इस तरफ झांकता है तो लोक उस तरफ झांकता है तो परलोक बाहर सिर करता है तो लोक भीतर सिर करता है तो परलोक परलोक अभी और यही है ब्रह्म कहीं दूर नहीं आपके बिल्कुल पड़ोस में आपके पड़ोसी से भी ज्यादा पड़ोस में आपके बगल में जो बैठा है आदमी उसमें और आप में भी फासला है लेकिन उससे भी पास ब्रह्म है आप में और उसमें फासला भी नहीं है जब जरा गर्दन झुकाई देख ली दिल के आईने में है तस्वीर है याद बस इतना ही फासला है गर्दन झुकाने का ये भी कोई फासला हुआ बाहर लोक है भीतर परलोक है तो ध्यान रखें लोक और परलोक का विभाजन समय में नहीं स्थान में इस बात को ठीक से ख्याल में लें ले। लोक और परलोक का विभाजन टाइम डिवीजन नहीं है कि मैं मरूंगा मरने की घटना या विदा होने की घटना समय में घटेगी आज से समझें कल मरूंगा 10 साल बाद मरूंगा घंटे भर बाद मरूंगा समय में समय घंटा बीत जाएगा तब मैं मरूंगा फिर उस मरने के बाद जो होगा वो परलोक होगा हमने अब तक परलोक को टेम्पोरल समझा है टाइम में बांटा है परलोक भी स्पेशियल है स्पेस में बांटा है टाइम में नहीं अभी यही यहींक भी मौजूद है परलोक भी मौजूद है पदार्थ मौजूद है परमात्मा भी मौजूद है अभी यही फासला समय का नहीं फासला सिर्फ स्थान का और स्थान का भी फासला हमारी दृष्टि का फासला अटेंशन का फासला अगर हम बाहर की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो परलोक खो जाता है अगर हम परलोक की तरफ ध्यान दें तो लोक खो जाता है रात आप सो जाते हैं तब लोक खो जाता है परलोक शुरू नहीं होता है लोक खो जाता है रात जब आप सोते हैं तब आपको याद रहता है कि बाजार में आपकी एक दुकान है आपका एक बेटा है कि आपकी एक पत्नी है कि आपका बैंक बैलेंस इतना है कि आप कर्जदार हैं कि लेनदार हैं जब आप सोते हैं तो लोक खो जाता है एकदम परलोक शुरू नहीं होता है निद्रा लोक और परलोक के बीच में निद्रा मूर्छा है लोक भी खो जाता है परलोक भी शुरू नहीं होता ध्यान भी लोक और परलोक के बीच में है लोक खोता है परलोक शुरू हो जाता है जैसे एक आदमी अपने मकान के दरवाजे की दहली पे बैठ जाए आंख बंद करके तो न घर दिखाई पड़े न बाहर दिखाई पड़े पर एक आदमी बाहर की तरफ देखे तो भीतर का दिखाई ना पड़े पर एक आदमी मुड़कर खड़ा हो जाए भीतर का दिखाई पड़े तो बाहर का दिखाई ना पड़े ऐसी तीन स्थितियां हुई लोक की जब हम बाहर देख रहे हैं कॉन्सियसनेस चेतना बाहर की तरफ जाती हुई परलोक चेतना भीतर की तरफ जाती हुई निद्रा चेतना किसी तरफ जाती हुई नहीं सो गई परलोक यही है अभी है कृष्ण जब कहते हैं कि परलोक में ऐसा पुरुष आनंद को उपलब्ध होता तो क्या इसका यह मतलब है कि जिस व्यक्ति ने ब्रह्म को जाना आत्मा की अमरता को जाना वो मरने के बाद आनंद को उपलब्ध होगा अभी नहीं होगा नहीं अभी हो जाएगा यही हो जाएगा लेकिन जो व्यक्ति इस अमृत को नहीं जानता वो उस परलोक में उस भीतर के लोक में उस पार के लोक में कैसे आनंद को उपलब्ध होगा वो तो बाहर के लोग में भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाता वो संसार में भी दुख पाता है वो बाहर भी दुख पाता है और भीतर भी दुख पाता है इसे ठीक से समझ लें बाहर इसलिए दुख पाता है कि जिसको ये ख्याल है कि मृत्यु है वो बाहर कभी सुख नहीं पा सकता है। मृत्यु का ख्याल बाहर के सब सुखों को विषाक्त कर जाता है पायसनस कर जाता है बाहर अगर सुख लेना है थोड़ा बहुत तो मृत्यु को बिल्कुल भूलना पड़ता है इसलिए हम मृत्यु को भुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन ध्यान रहे जिसे भी हम भुलाते हैं उसकी और याद आती है स्मृति का नियम भुलाए याद आएगी करें कोशिश जिसे भी भुलाने की उसकी और भी याद आएगी किसी को भूल जाना चाहते हैं किसी को प्रेम किया और अब स्मृति दुख देती भूल जाना चाहते हैं तो भुलाने की कोशिश करें और याद आएगी क्यों क्योंकि भुलाने की कोशिश में भी तो याद करना पड़ता है मैं चाहता हूं किसी को भूल जाऊं तो जब भी चाहता हूं भूल जाऊं तब भी याद करना पड़ता है और याद गहन होती चली जाती मृत्यु को हम सब भुलाने की कोशिश किए हुए इसलिए मरगठ हम गांव के बाहर बनाते बीच में बनाना चाहिए नियमानुसार क्योंकि मृत्यु जीवन का केंद्रीय तथ्य है तथ्य सत्य नहीं ट्रथ नहीं फैक्ट तथ्य है केंद्र पर जीवन के मौत प्रतीक्षण घटित हो सकती है जो घटना प्रति क्षण घटित हो सकती है उसको गांव के बाहर रखना ठीक नहीं अर्थी निकलती है द्वार से तो लोग घर का दरवाजा बंद करके बच्चों को भीतर कर लेते हैं मौत याद ना आ जाए क्योंकि जिससे मौत याद आ गई उसके जीवन में संन्यास को ज्यादा देर नहीं जो मौत को भुला ले वही संसार में हो सकता जिसको मौत स्मरण आ जाए उसका संसार सन्यास बनने लगता है इसलिए मौत को छिपाते हैं हजार ढंग से छिपाते हैं गांव के बाहर बनाते हैं मरघट मरा नहीं आदमी के ले जाने की इतनी जल्दी पड़ती है जिसका हिसाब है, है इतनी जल्दी रहने दें थोड़ी देर लोगों को देख लेने दें, स्मरण कर लेने दे कि यही घटना उनकी भी घटने वाली नहीं बड़ी जल्दी मस्ती घर के लोग रोने धोने में पास पड़ोस के लोग विदा करने में एकदम तीव्रता करते क्या कारण है इतनी जल्दी क्या है जिस आदमी को वर्षों चाहा और प्रेम किया उसको इतने विदा करने का इतनी शीघ्रता क्या है शीघ्रता का आंतरिक कारण है मनोवैज्ञानिक मरे हुए की मौजूदगी हमें अपने मरे होने की खबर लाती जल्दी ले जाओ जमीन में गड़ाओ की आग लगाओ मिटाओ निशान हटाओ मृत्यु का निशान न रह जाए जीवन के पर्दे पर कहीं उसे उसे अलग कर दो और मजे की बात यह है कि जन्म के बाद अगर कोई चीज सर्टेटी है कोई चीज निश्चित है तो वो मृत्यु है जन्म के बाद अगर कोई चीज प्रेडिक्टेबल है किसी चीज की भविष्यवाणी की जा सकती है तो वह मृत्यु है बाकी किसी चीज की भी भविष्यवाणी की नहीं जा सकती भविष्यवाणी का यह मतलब नहीं कि तारीख और दिन बताया जा सकता है भविष्यवाणी का यह मतलब कि मृत्यु होगी इतना तय बाकी सब चीजें हो, हो भी ना भी हो विवाह हो भी सकता है ना भी हो स्वास्थ्य रहे भी ना भी रहे बीमारी आए भी ना भी आए धन मिले भी ना भी मिले लेकिन मृत्यु के बाबत ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हो भी ना भी हो जो इतना निश्चित है घटना उसे हम बाहर रखते और कई चीजों से बुलाते कैसे कैसे बुलाने का उपाय करते अर्थी पर फूल ढांक देते हैं। ईसाई ढंग बुलाने का फूलों पर ढांक देते हैं अर्थी को फूलों के नीचे सड़ा हुआ शरीर है सड़ता हुआ डिटोडेट होता हुआ शरीर फूल से ढांक देते हैं ताकि फूल दिखाई पड़े मरता हुआ शरीर दिखाई ना पड़े आदमी मरता उसकी लाश ले जाता जिस आदमी ने जिंदगी भर राम का नाम नहीं लिया और जिनने कभी राम का नाम नहीं लिया वो भी उसकी अर्थी के साथ राम नाम सत्य कहते हुए जाते क्या बात है अटेंशन हटा रहे हैं मौस से हट जाए अगर कुछ ना कहते हुए चुपचाप लोग अर्थी के साथ जाएं, तो अर्थी को भूलना मुश्किल हो जाए कुछ कहते हुए जाते हैं अर्थी को भूलना आसान हो जाता है अपने कहने में लग जाते हैं। राम की आड़ में मौत को छिपाने की कोशिश करते हैं हालांकि राम उन्हीं को मिलता जो मौत को पार करते आमना सामना करते उनको नहीं जो राम की आड़ में मौत को छिपाने की कोशिश करते मृत्यु भुलाते हैं हम जानते नहीं जो भुलाता है उसे याद आती चली जाती है जो जानता है उसके लिए समाप्त हो जाती है होती ही नहीं ये जो हमारा बुलावा चल रहा है जिंदगी में इससे हम कभी भूल नहीं पाते हर जगह उसकी खबर मिल जाती फूल सुबह खिलता और सांझ मुरझा जा जाता और कह जाता कि मौत है प्रेम घड़ी भर खिलता और सूख जाता और खबर दे जाता मौत है जवानी आती और चली जाती और खबर दे जाती मौत है हरे पत्ते लगते और पतझड़ में झड़ जाते और खबर दे जाते मौत है सुबह सूरज उगता और सांझ डूबने लगता और खबर दे जाता मौत है जिसकी जिंदगी में अभी अमृत का पता नहीं चला उसका सब विषाक्त हो जाता है सब पायजेंड हो जाता है कोई सुख हो नहीं सकता जब तक मृत्यु की कालीमा पीछे खड़ी है सब सुख अंधेरे हो जाते सच तो यह है कि सुख के क्षण में मृत्यु की कालीमा और गहन होकर दिखाई पड़ती है दुख के क्षण में उतनी गहन नहीं होती सुख के क्षण में बहुत गहन हो जाती कीर गार्ड ने लिखा है कि प्रेम के क्षण में मृत्यु जितनी प्रगाढ़ मालूम होती उतनी कभी नहीं मालूम होती अगर कृष्ण मूर्ति को सुने अगर वो डेथ पे बोलना शुरू करें तो लव पर जरूर बोलेंगे अगर लव पे बोलना शुरू करें तो डेथ पर जरूर बोलेंगे उसी भाषण में बाहर नहीं जा सकते हो अगर वो प्रेम पर बोलना शुरू करेंगे तो अनिवार्य मानना कि मृत्यु पर बोल कर रहेंगे अगर मृत्यु पर बोलेंगे तो प्रेम पर बोल कर रहेंगे बात क्या है कृष्णमूर्ति जैसे आदि को साफ पता है कि जहां भी प्रेम है प्रेम की जहां सुख की झलक आई वहां तत्काल पता लगता है कि जिसे हम प्रेम कर रहे हैं वो भी मरेगा जो प्रेम कर रहा है वो भी मर जाएगा बीच में जो प्रेम बह है वो भी मर जाएगा प्रेम के सघन क्षण में मृत्यु बहुत प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ती है प्रेम सुख लाता है पीछे से मृत्यु का स्मरण ले आता है जहां जहां सुख है वहां वहां मौत पीछे खड़ी हो जाती है इसलिए तो सुख क्षण भंगुर है हम ले भी नहीं पाते हो मौत उसे हड़प जाती है जिसको भीतर के अमृत का पता नहीं वो परलोक में तो आनंद पा ही नहीं सकता इस लोक में भी सिर्फ दुख पाता है दूसरी बात भी कह देने जैसी है कि जो परलोक में आनंद पाता है वो इस लोक में भी आनंद पाता है ये जुड़े हुए हैं जिसे भीतर आनंद मिला उसे बाहर भी आनंद ही आनंद हो जाता है ध्यान रखें उसकी सारी दृष्टि बदल जाती है जिसे भीतर आनंद नहीं मिला उसे वसंत में भी मृत्यु नजर आती है पतझड़ दिखाई पड़ता है उसे बच्चे में भी बुढ़ापे की दृष्टि बच्चे के पीछे भी बूढ़े का जीर्ण जर्जर शरीर दिखाई पड़ता है उसे जवानी की तरंगों में भी मौत का गिर जाना और मिट जाना दिखाई पड़ता है उसे सुख के क्षण में भी पीछे खड़े दुख दुख की प्रती होती है जिसे अभी पता है कि मृत्यु है अज्ञान में सब सुख दुख हो जाते हैं ज्ञान में सब दुख भी सुख हो जाते हैं फिर उस तरह के व्यक्ति को पतझड़ में भी आने वाले वसंत की पदचाप सुनाई पड़ती है वृक्ष से सूखे गिरते पत्ते में भी नए पत्थर के अंकुरित होने की ध्वनि का बोध होता है सांझ डूबते हुए सूरज में भी सुबह के उगने वाले सूरज की तैयारी का पता चलता है विदा होते बूढ़े में भी पैदा होने वाले बच्चों के जन्म की खबर मिलती है मृत्यु का द्वार भी उसे जन्म का द्वार बन जाता है अंधेरा भी उसे प्रकाश की पूर्व भूमिका मालूम पड़ती है सुबह अंधेरा जब गहन हो जाता तब भी वो जानता है आने वाली भोर निकट अंधेरा उसे भोर का स्मरण मृत्यु उसे जन्म का स्मरण दुख भी उसे सुख को लाता हुआ मालूम पड़ता है दृष्टि बदल जाती सब उल्टा हो जाए अज्ञान में सुख भी दुख बन जाता है ज्ञान में दुख भी सुख बन जाता है अज्ञान में जन्म भी मृत्यु की ही खबर है ज्ञान में मृत्यु भी जन्म की ही सूचना है अज्ञान में अभिशाप ही होंगे वरदान नहीं हो सकते ज्ञान में वरदान तो वरदान होते ही हैं, अभिशाप भी वरदान हो जाते हैं लेकिन अद्भुत है मन एक युवक ने कल सन्यास लिया मां को पिता को वरदान मालूम पड़ना चाहिए लेकिन माँ मेरे पास आई छाती पीट कर रोती है कहती है मैं जहर खा के मर जाऊंगी ये कपड़े उतरवा दो वो मां कहती है मेरे तीन बच्चे पहले मर चुके मेरा मन उससे पूछने का होता है लेकिन पूछता नहीं कि तीन बच्चे मर गए तब तूने जहर नहीं खाया इसने भी कुछ भी नहीं किया गुआ वस्त्र पर डाले तू जहर खा के मर जाएगी ये तेरा लड़का चोर हो जाता तब तू जहर खा के मरती ये लड़का बेईमान हो जाता तब तू जहर खा के मरती ये लड़का पॉलिटिशियन हो जाता तब तू जहर खा के मरती नहीं तब अभी सांप भी वरदान मालूम होते अभी वरदान उतरा इस लड़के ऊपर मां को नाचना चाहिए पिता को आनंद मनाना चाहिए फिर ये कहीं जाने ही रहा छोड़ के घर ही रहेगा लेकिन नहीं अज्ञान में वरदान भी अभिशाप मालूम पड़ते ज्ञान में अभिशाप भी वरदान हो जाते वो छाती पीटती है रोती है। नहीं कुछ आकस्मिक नहीं है बड़ा स्वाभाविक है अज्ञान बड़ा स्वाभाविक है आकस्मिक नहीं बुद्ध ने बुद्ध जैसे व्यक्ति ने भी संन्यास लिया और जब 12 वर्ष के बाद ज्ञान के सूरी को जगाकर घर वापस लौटा तब भी बाप को दिखाई नहीं पड़ा कि बेटे का जीवन रूपांतरित हुआ बाप 12 साल बाद आए बुद्ध को उन्हें दिखाई ना पड़ा कि लाखों लोगों की जिंदगी में बुद्ध से रोशनी पहुंची दस हजार भिक्षु बुद्ध के साथ पीछे खड़े उनके पीत वस्त्रों में उनके भीतर का प्रकाश झलकता है लेकिन बाप ने गांव के दरवाजे पर यही कहा कि मैं तुझे अभी भी माफ कर सकता हूं बाप वापस लौटा ये भूल छोड़ बहुत हो चुका ये ना समझी बंद कर मुझ बूढ़े को इस बुढ़ापे में मृत्यु के निकट होने में दुख मत दे बाप को नहीं दिखाई पड़ सका कि किससे वो कह रहे हैं बुद्ध हंसने लगे बुद्ध ने कहा गौर से तो देखें। बारह वर्ष पहले जो घर से गया था वही वापस नहीं लौटा है वो तो कभी का जा चुका ये कोई और है जरा गौर से तो देखें। लेकिन बाप ने कहा तू मुझे सिखाएगा मैं तुझे जानता नहीं मेरा खून बहता तेरी नसों में मैं तुझे जितना जानता हूं उतना कौन तुझे जान सकता है बुद्ध ने कहा आप अपने को ही जान ले तो काफी मुझे जानने के भ्रम में मत पड़े क्योंकि दूसरे को जानने के भ्रम में वही पड़ता जो स्वयं को नहीं जानता है बाप की तो आग भड़क गई क्रोध भारी हो गया है और कहा यह मैंने सोचा भी ना था कि तू अपने ही बाप से इस तरह की बातें बोले बुद्ध जैसा बेटा भी घर में हो तो बाप के लिए अभिशाप मालूम पड़ता अज्ञान सब वरदानों को अभिशाप कर लेता सब फूलों को कांटा बना लेता है ज्ञान कांटों को भी फूल बना लेता है दृष्टि बदली कि सब बदल जाता है जिसे परलोक में आनंद है अंतहलोक में आनंद है उसे बाहर के जगत में दुख की कोई रेखा भी शेष नहीं रह जाती और जिसे बाहर के लोक में दुख है उसे भीतर के लोक का कोई पता ही नहीं होता है आनंद की तो बात ही मुश्किल है इसलिए कृष्ण कहते अर्जुन से कि ज्ञान रूपी अमृत को पाकर आनंद की वर्षा हो जाती है। अज्ञान रूपी विष में जीते हुए सिवाय दुखों के गहन सागर अतल सागर के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता है